श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पचासी सेवक के हृदय के विचार मस्तक के ऊपर ताराओं से सुशोभित रात्रि का गगन है हृदय पटल पर श्री रामकृष्ण की अपूर्व छवि अंकित है मानस नेत्रों के आगे उस भक्त समागम प्रेम का उस प्रेम की हार्ट का दृश्य किसी सु, सुखद स्वप्न की भांति झलक रहा है भक्तगण कलकत्ते के राज मार्ग पर से चलते हुए अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं कोई कोई वसंत समीरन का सेवन करते हुए उस गीत को गुनगुनाते जा रहे हैं दर्शन देकर तुमने मेरे सब दुख दूर कर दिए मेरे प्राणों को मुग्ध कर दिया मणि सोचते हुए चले हैं क्या सचमुच में ही ईश्वर मनुष्य देह धारण कर आया करते हैं तो क्या अवतार वास्तव में सत्य है पर अनंत ईश्वर साढ़े तीन हाथ का मनुष्य कैसे बन सकते हैं क्या अनंत कभी शांत हो सकता है विचार तो बहुत कर चुका पर क्या समझा विचार के द्वारा तो कुछ न समझ पाया श्री रामकृष्ण ने कितना सुंदर कहा जब तक विचार है तब तक वस्तुलाभ नहीं हुआ ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई ठीक ही तो है छटाक भर तो बुद्धि है भला इसके द्वारा ईश्वर का तत्व कैसे समझा जाए एक शेर के बर्तन में क्या चार शेर दूध आ सकता है फिर अवतार पर विश्वास कैसे हो श्री रामकृष्ण ने तो कहा कि ईश्वर स्वयं अगर एकाएक प्रकाशित कर दिखाए, तो क्षण भर में सब समझ में आ जाए वे अगर एकाएक ज्ञानदीप जला दें तो सब संदेह मिट जाए जिस प्रकार पैलेस्टाइन के अज्ञा मछुओं ने ईसा मसीह को अथवा श्रीदास आदि भक्तों ने श्री चैतन्य देव को पूर्णावतार के रूप में देखा था उस प्रकार इस समय भी हो पर वे यदि न दिखा तो पर यदि वे न दिखा दें तो फिर उपाय ही क्या है क्यों जब श्री रामकृष्ण स्वयं यह बात कह रहे हैं तो मैं अवतार पर विश्वास रखूंगा उन्होंने ही सिखाया है विश्वास विश्वास विश्वास गुरु वाक्य पर विश्वास फिर मैंने तो उन्हीं को जीवन का धूतारा मान लिया है इस भव समुद्र में मैं अब कभी दिशा नहीं भूलूँगा ईश्वर की कृपा से उनकी बातों पर मेरा विश्वास हुआ है मैं तो यह विश्वास रखूँगा दूसरे लोग चाहे जो भी करें मैं इस देव दुर्लभ विश्वास को क्यों छोड़ूँ विचार पढ़ा रहे ज्ञान चर्चा की खिचड़ी पकाते हुए क्या मैं दूसरा फोस्ट बनूँ जिसने गंभीर रात्रि में अकेले घर में हाय मैं कुछ नहीं जान सका मैंने व्यर्थ ही विज्ञान और दर्शन का अध्ययन किया इस जीवन को धिक्कार है यह सोचते हुए जहर पीकर आत्महत्या कर ली या दूसरे अलस्टार की तरह अज्ञान का बोध न हो सकने के कारण एक शिला पर मस्तक टेककर मृत्यु की राह देखता रहूँ नहीं इन प्रकांड पंडितों की तरह कटाख भर ज्ञान के द्वारा इस रहस्य को भेजने का प्रयत्न करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं और एक शेर के बर्तन में चार शेर दूध नहीं आया इसलिए मरने की भी आवश्यकता नहीं कितनी सुंदर बात है गुरुवाक्य पर विश्वास है भगवान मुझे यह विश्वास दो अभ्यर्थ न भटकाओ जैसे पाना संभव नहीं उसे खोजने मत लगाओ और जैसे कि श्री रामकृष्ण ने सिखाया है तुम्हारे पाग पद्मों में शुद्ध भक्ति हो अमर अहृतुकी भक्ति हो तथा मैं तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुक्त न हो जाऊं। कृपा कर मुझे यही आशीर्वाद दो श्री रामकृष्ण के अपूर्व प्रेम की बात सोचते हुए मणि उस अंधेरी रात में राजपथ से चलते हुए घर लौट रहे हैं वे सोच रहे हैं गिरीश पर आपका कितना प्रेम है ग्रेस थोड़ी ही देर में थिएटर को जाने वाले हैं फिर भी उनके यहाँ जाते हैं केवल यही नहीं आप उनसे यह भी नहीं कहते कि सब कुछ त्याग दो घर बार परिवार सांसारिक कामकाज, आदि सब त्याग कर संन्यास लो समझ गया इसका अर्थ यही है कि समय न आने पर तीव्र वैराग्य न होने पर यह सब छोड़ते हुए कष्ट होगा जैसा कि श्री रामकृष्ण कहा करते हैं घाव पूरा सूखने के पहले ही यदि उसकी पपड़ी खींच निकाली जाए तो खून निकलने लगता है और वेदना होती है पर पर फिर घाव के सूख जाने पर वह अपने आप झड़ जाती है सामान्य लोग जिनकी अंतरदृष्टि नहीं खुली कहते हैं कि सभी संसार त्याग दो पर ये सद्गुरु हैं अहेतुक कृपा सिंधु हैं प्रेम समुद्र हैं जीव का मंगल कैसे हो यही प्रयत्न रात दिन कर रहे हैं फिर गिरीश का कैसा विश्वास है दो ही बार दर्शन करने के बाद कहा था प्रभु ही ईश्वर हो मनुष्य देह धारण कर आए हो मेरे उद्धार के लिए गिरीश ने ठीक ही तो कहा ईश्वर यदि मनुष्य देह धारण कर न आए तो इस प्रकार अपने आत्मीय की तरह कौन उपदेश दे कौन सिखा दे कि ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु जमीन पर पड़े हुए दुर्बल जनों को कौन हाथ पक, पकड़कर उठाए कामनी कांचल में आसक्त पशुभाव को प्राप्त हुए मनुष्य को फिर पूर्ववत अमृतत्व का अधिकारी कौन बनाए और वे यदि मनुष्य रूप धारण कर साथ साथ न रहें तो जो जगतांतरात्मा है जिन्हें ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ नहीं सुहाता उनके दिन कैसे कटेंगे